आश्रमोपनिषद यह उपनिषद बड़ी ही महत्वपूर्ण है यह अथर्वे से संबद्ध है इसमें आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ बान प्रस्थ एवं सन्यास इन चारों आश्रमों के विभिन्न पक्षों एवं उनके अनुशासनों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है चार कंडिकाएँ चारों आश्रमों से संबंधित है शांति ओम भद्रम करणे भीषण या मेवा भद्रम पश्येम्षीजत्रा स्थिर सस्तनो जसेम देंवित तैयदाजु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवास्व पूषा विश्व स्वस्ति साो अरिष्टे स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओम शांति शांति शांति हरी ओम हे देव हम कानों से कल्याणकारी बातें सुनें आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करे सर्वज्ञता पूछा देवता हमारा कल्याण करे अरिष्टनेमी जिसकी गति अवरुद्ध न की जा सके साथण तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करे तापों की शांति होथातवार तत्र त्र ब्रह्मचारीण चतुर्विधाएत्रो ब्राह्मण प्रजापत्यो बृहण्यति या उपनयना रात्रमणाशी गायत्री मंत्रे स गायत्रोष्टच्वांश्वर्षा वेदब्रह्मचर्य चले प्रतिदम द्वादवा जवद्रहण वेद से ब्राह्मण सदार निरतु कालाभिंगा भी सदा परदार प्रजापत्य अथवा चंशति ब्राह्मण गदार निरत ऋतुकालाघाफी सदा परवरजी प्राजापत्य अथवा चतुर्विंशति वर्षा गुरुकुलवासी ब्राह्मणोष्टा चुप्वांश्वर्षवासी चाजापत स प्रायाद गुरुपरितागी न सििखो चार आश्रम होते हैं जिनके सोलह प्रकार होते हैं ब्रह्मचारी चार प्रकार के होते हैं गायत्री, ब्राह्मण प्राजापत्य और गृहन जो उपनयन संकार के पश्चात तीन रात्रि तक लवण रहित भोजन ग्रहण कर गायत्री जप करता है उसे गायत्री कहते हैं जो अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वेदाध्ययन करता है तथा प्रत्येक बारह वर्ष का समय नियोजित करता है अथवा जब तक वेद का सम्यक ज्ञान न हो जाए तब तक वह ब्रह्मचर्य धारण करता है अर्थात ब्रह्म अर्थात ज्ञान प्राप्ति हेतु तो नियमों का पालन करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं अपनी स्त्री धर्मपत्नी से ऋतु में ही समागम करने वाला तथा पर स्त्री के प्रति वासनात्मक संबंध न रखने वाला प्राजापत्य होता है अथवा जो २४ वर्ष तक गुरुकुल में वास करे वह वा ब्राह्मण और जो अड़तालीस वर्ष तक वास करे वह प्रजापति कहलाता है जो नैतिक ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु का पर न करे वह बृहन कहलाता है गृहस्था अच्छी चतुर्विधावृत्त शालीन वृत्त या जावरा घोर संसिता सेज्यम अगर्पयुजा तत संवत्सरा क्रियाजत आत्म प्राथयते शालीन वृद्ध न जाजयो धियाध्याो दूँ न प्रतिगृत सत संवत्सरा क्रियाज आत्म प्राथय यावराजनोंो जायो दीयानाध्याो दृतिणत सत संवत्सरा क्रियाजन आत्म प्राथयते घोरसन्यासी का भी रिकार कुर प्रतिदिवसोवृत्ति मुपयुजा तत्सवत्सरा भी क्रियाजनता आत्म प्राथयते गृहस्थ भी चार प्रकार के होते हैं वार्तक वातकृत्ति कालीन वृत्ति याजावर और घोर सन्यासिक वार्तक वृत्ति गृहस्थ वे हैं जो कृषि गोरक्षा पशुपालन व व्यापार आदि अनिंदित कर्म करते हुए सौ वर्ष पूर्ण आयु तक यज्ञादि करते हुए आत्म उपासना करते हैं शालीन वृत्ति गृहस्थ वे होते हैं जो स्वयं यज्ञ करते हैं किंतु अन्यों को कराते नहीं हैं स्वयं अध्ययन करते हैं किंतु औरों को पढ़ाते नहीं हैं दान देते तो हैं किंतु दूसरों से स्वयं नहीं लेते इस प्रकार सौ वर्ष पूर्ण आयु तक यज्ञादि करते हुए आत्म उपासना करते हैं यावर गृहस्थ वे होते हैं जो यज्ञ करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं स्वयं अध्ययन करते हैं तथा दूसरों को भी कराते हैं दान देते हैं तथा लेते भी हैं इस प्रकार सौ वर्ष पूर्ण आयु तक यज्ञादि करते हुए आत्मसाधना करते हैं घोर सन्यासी का गृहस्थ वे हैं जो पवित्र जल स्वयं लाकर कार्य करते हैं वे उच्च उच्छवृत्ति खेत में फसल उठाने के बाद गिरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाना अपना खर जीवन निर्वाह करते हुए तपश्चर्या में निरत रहकर सौ वर्ष पूर्ण आयु तक जग्यादि करते हुए आत्मा साधना करते हैं वाहन प्रस्था चतुर्विधाति भय खान था उमरा बालखिल्ला तत्र वैखानसा आकष्टपत वनस्पतिम बहिष्कता परच्वा पंचम्ञक्रिया निवर्तयत आत्मा प्राथयते उदुम्बरा अभिप्रेक्षन्ते दिशम अभिप्रेक्षंते सदाशतुम तो बदरणी वरश्याम कैरग्निपरीचरण कंचमहाज्ञक्रिया निवर्तयन आत्मा प्राथय बाजटाधरा चीरचर्म वल्कृता का पौर्णमास्याल सृजन तेजा नष्ट मसान मृत्योपार्जन करचरण करव्यक्रिया निवर्तयन आत्मा प्राथय तेन पा उन्मत्ता प्रेरणर्ण फल भोजनों योनि परिचरण कर महायज्ञ क्रियाम निवर्तयंत आत्मा प्रार्थयते वानप्रस्थ भी चार प्रकार के होते हैं वे हैं वैखानस उदुंबर बालखिल्य और फेनप इनमें वैखानस वान प्रस्थि वे हैं जो स्वतः उत्पन्न तथा पक्व औषधियों और वनस्पतियों जो ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती है से अग्नि परिचरण करके पंच महायज्ञ करते हुए आत्मसाधना करते हैं उदुम्बर वान पृथ्वी वे हैं जो प्रातःकाल उठकर जिस किसी दिशा में दृष्टिपात होने पर उधर ही जाकर गूलर बेर निवार तथा सामा से अग्निहोत्र करके पंच महायज्ञ संपन्न करते हुए आत्मसाधना करते हैं बालखिल्य खिल्य वान पृथ्वी वे हैं जो जटा धारण करते हैं चीर चर्म मृग चर्मादि और वृक्षों की छाल रूप वस्त्र धारण करते हैं तथा चार मार्च तक पुष्प फल आदि ग्रहण करके कार्तिकी पूर्णिमा पर संचित पुष्प फल आदि का परित्याग कर देते हैं और अगले शेष आठ मास अपना जीव को जीवकोपार्जन स्वयं उपार्जित करके अग्नि परिचरण करके पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्मसाधना करते हैं हेनप वान वे हैं जो विक्षिप्त के समान रहते हुए जीर्ण पत्ते तथा फल ग्रहण करते हुए जहाँ कहीं भी स्थान मिले वही निवास करते हुए अग्नि परिचरण करके पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्मसाधना करते हैं परिव्राजका अभी चतुर्विधाते कुटचरा बहुध का हंसा परमहंसा चेती त्र कुटचरापुत्र गृह शुभिक्षाचर्य चरंत आत्मा प्राथयते पक्षा जल पवित्र पात्र पादुका पादुकाशनशिखा जोपवीत कौपीन का साय वेशधारिण साधुवृत्ते ब्राह्मणकुले भैक्षाचर्य प्रार्थयन्ते आत्मा एक हंसा एकधरा शिखा वर्जिता जोपवीतधारिण शकम्डलो हस्ता ग्रामकत्रो नगरे तीर्थे पंचरात्र वसंत एकत्राणादी चरंत आत्मा प्राथय परम हंसा नदंडरा मुंडा कंथा कौपीन वाथो व्यक्तिंग अव्यक्ताचारा उन्मत्ता उन्म्त्वताम चरंतकमंडलो शिव शक्य पक्ष जलपित्रपात्रुकाशनशिखा योपीता शून्यकार देश गृहवासिषा धर्मो न धर्मो न चातम सर्वशोष्टात्मकांचनाथोपन्नता भैक्षाचर आत्म मोक्षयन आत्मा इति परिव्राजक संयासी भी चार प्रकार के होते हैं कुटीचर या कुटीचक बहुदक हंस और परमहंस इनमें कुटीचर वे होते हैं जो अपने पुत्र आदि के गृहों से दीक्षाचरण करते हुए आत्म साधना करते हैं आत्म चिंतन करते हैं बहुधक वे हैं जो त्रिदंड कमंडलो शिक्षक पक्ष अर्थात अर्थात रस्सी से बुना हुआ शिका अथवा झोला पवित्र जल जलपात्र पादुका आसन शिखा यज्ञोपवी कौपिन तथा कासाय अर्थात भगआवावे धारण करते हुए सचरित्र ब्राह्मणों के घरों में वृक्षाचरण करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करते हैं हंस वे हैं जो एक दंड धारण करते हैं शिखा रहित यज्ञोपवितधारी हाथ में शिक्ष सीखा और कमंडलों धारण करने वाले हैं वे ग्राम में केवल एक रात्रि तथा नगर और तीर्थ में पाँच रात्रि विश्राम करते हैं वे एक रात्रि दो रात्रि कृष्ठ चांद्रायण आदि व्रत करते हुए आत्मतत्व का चिंतन करते हैं परमवंश वे हैं जो दंड धारण नहीं करते मुंडित रहते हुए कंथा और कॉपिन धारण करते हैं वे अव्यक्त लिंग अर्थात अप्रगट चिन्ह वाले अव्यक्त गुप्त आचरण वाले अर्थात धीर शांत रहने वाले होते हैं जो अनुन्नत होते हुए भी उन्मत्त की तरह व्यवहार करते हैं वे त्रिदंड कमंडलों सिक्कि पक्ष छिका पवित्र जलपात्र पादुका आसन शिखा और यज्ञोपवीत आदि का त्याग कर देते हैं वे शून्य गृह निर्जन घर अथवा देवालय में वास करते हैं उनके लिए धर्म अधर्म सत्य असत्य कुछ नहीं होता वे सब कुछ सहन करने वाले समदर्शी और मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले होते हैं वे यथालभ्य संतोषी तथा चारों वर्णों से भिक्षा प्राप्त करते हुए आत्मा को बंधन से मुक्त करते हैं आत्मा के मोक्ष हेतु उपाय करते हैं ओ भद्रम कर्णे सुनिजा देवा भद्रम पशेम्क्षजत्रा चिंगशे देशयराजु स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व सार छो अरिष्टने भी, तस्ति बृहस्पतिर्दधा ओं शांति शांति शाति हरि ओति आश्रमोपनिष्त्सा